आकांक्षा पर विचार हो गया था आकांक्षा ज्ञान शाब्दोध में कारण दूसरा कारण बताया था योग्यता योग्यता का तो मतलब अर्थ का बाध ना होना मान आकांक्षा है आपने वाक्य और शब्दों को ठीक ठाक प्रयोग कर दिया है क्रिया पद भी है कर्त पद भी है कर्म पद भी है करण है सारे चीज जो जो जरूरत है उस वाक्य में लेकिन इस वाक्य का अर्थ ही बाधित हो रहा है तो क्या फायदा है? ये जो किसने कहा वारिना जल से आग लगाओ जल से आग कैसे लगेगा अग्निनादहेत तो ठीक है वारीनाथ तो ठीक नहीं ना इन वाक्य तो बिल्कुल ठीक है वाक्य में क्या कमी है वारिना में वाक्य में कोई कमी कर्णवाचक पद भी है क्रियावाचक पद है साधन भाव स्पष्ट है फिर क्यों नहीं प्रयोग में आ सकता कि कोई जल के द्वारा जला नहीं सकता जल से जलाना रूपा जो कार्य जो अर्थ इस वाक्य के ज्ञात हो रहा है वह अर्थ बाधित है अर्थ का आबाद होने का नाम योग्य वन्य ना दहेद ठीक है यहाँ अर्थ का बाध नहीं होता अग्नि से जलाओ ठीक है इसलिए अर्थ का आवाद योग्यता भी होना वाक्यार्थ ज्ञान में बहुत जरूरी है एक हिस्सा वाक्यार्थ में किसी एक, एक पद का भी अर्थ बाधित हो जाता है फिर वह वा, वाक्य से वा, अर्थ ज्ञान नहीं होगा जैसे अधिकतर देते हैं ऐसे बहुत शब्द हैं ब्रह्म भी इसी प्रकार का है देखते हैं नहीं क्योंकि इसका कोई अर्थ है नहीं ब्रह्म का कोई अर्थ है क्या अर्थ नहीं है बोले समझा देते आत्मा है ये है वो है क्या अर्थ है उसका सब्तान है वस्तु भी है लेकिन वो विकल्प आत्मति रह जाता है वस्तु शून्य शब्द ज्ञान अनुपाति विकल्प योग सूत्रकार करते जैसे किसने बोल दिया वंध्या पुत्र याति वंध्या पुत्र याति वंध्या का पुत्र जा रहा है वाक्य ठीक है क्रियापद भी है कर्त पद भी है सब कुछ ठीक ठाक है लेकिन अर्थ का बाधा अर्थ का बात। इसलिए अर्थ का आपाद रूप योग्यता में वाक्यार्थ में का नहीं तो वारिना दहेत पुध्या पुत्र यादि खा पुष्प कृत शेखरत्व इत्यादियों में वाक्यर्थ होना चाहिए इस पर न्यायभूति ने देख लीजिए बाधा भाव योग्यता कस्य बाधा अर्थ बाधा भाव बाधा भाव अर्थ का बाध ना होना यही क्या है योग्यता जैसे किसने ने अग्नि न सिंचती देखो वारिना दहेत अग्नि न सिंचती अग्नि न शुद्ध करो ठीक नहीं है हमारे पुस्तक वैसे आप लोग क्या शुद्ध नहीं तो कर देना अग्नि दो नगर है छपी पुस्तक ठीक है स्नोट अग्नि ना सिंचती अग्नि के द्वारा पेड़ों को सिंच रहा है क्या अग्नि से पेड़ों को सिंचा जा सकता है कि जल से सिंचा जाएगा पेड़ को किसने प्रयोग कर दिया अग्नि से पेड़ों को सिंचना जल से जलाना अग्नि से सिंचना है जल से जलाया नहीं जा सकता अग्नि से सिंचा नहीं जा सकता यह अर्थ का बाध है इत से जलाद्र धर्म से वनो बाध निश्चय नाक्य छाबोधर्णत्व से सिंचन का साधन जल में जल का धर्म है। ऐसा जब निश्चय हो गया तो वन्नी में सिंचन का धर्म नहीं है निश्चय हो जाएगा वन्नो निश्चय सत्वात्थ में तादृश अर्थ का बाध होने से नादृश वाक्य इस प्रकार के वाक्यों से शाव बोध नहीं होगा शाबोध नहीं होगा एक नंबर टिप्पण एक नंबर टिप्पणी देख लीजिए इदम तुम प्राचीन मत योग्यता वाक्यार्थ ज्ञान में हेतु है यह में नवी मत हेतु योग्यता ज्ञान न शाब्दोध हेतु नवीनों का कहना है योग्यता को शाब्द बोध के प्रतिकारण मानना नहीं है फिर अविना सिंचित में क्या करोगे तो कहते टिप्पणी में पढ़ रहा हूं अविना सिंचित इत्यादो सही के, के वनीकरण तत्व भाव रूप अयोग्यता निश्चय न प्रतिबंधात न शाब्दोध प्रतिबंध को मे डाल अयोग्यता क्या है प्रतिबंधक तो सब कारण कोटि में लाने की जरूरत नहीं है प्रतिबंधक का भाव अपने आप में सामान्य कारण है तो साधारण कारण में गिनती किया ना साधारण कारण काल देश ईश्वर इच्छा ज्ञान प्रयत्न वगैरह जब गिनाया वहां बताया था प्रतिबंधक का भाव भी सकल कार्यों का साधारण कारण है जैसे कई बार पाठ में आ जाए आ गए हैं सिरगर्द भयंकर हो रहा है एक भी वाक्य का अर्थ ज्ञान नहीं हो रहा है है कि नहीं? सुन तो रहे पाठ में आ गए हैं बैठे हुए हैं सुन रहे हैं सब जा भी रहा है, एक दिमाग फट रहा है तो क्या होगा उसको भी कारण कोटि में जोड़ोगे क्या है श्रे वेदना भाव ऐसा नहीं होगा ना उसको प्रतिबंधक पोटी में रख दिया शिरवेदन वेद इत्यादि क्या है प्रतिबंधक है ज्ञान होने में शादी ज्ञान में कोई भी ज्ञान के शादिक ज्ञान के प्रति चीज क्या करना प्रतिबंधक कोटि में रख देना शब्द में अर्थ की अयोग्यता यदि है उसको क्या करना है प्रतिबंधक कोटि में कर दो और प्रतिबंधक अभाव कारण होता तो है अयोग्यता का अभाव अर्थ अयोग्यता तो स्वधी कारण कोटी में आ जाएगा गिनने की कोई जरूरत नहीं रहेगा वे कहते हैं अयोग्यता प्रतिबंधा न शाब्दोध तदभाव निश्चय लौकि दोष विशेष कस अजन्य तब्दों सिद्धमे बोध्यम क्योंकि हमने सामान्य था प्रत्यक्ष ज्ञान में है ना छह प्रकार जब सन्निकर्ष आपने पढ़ा संयोग सन्निकर्ष निकर्ष संयुक्त समवाय संयुक्त संवेद समवाय समवाय संवेद संवाय विशेषण विशेषता भाव सन्निकर्ष हो उसे शब्द ज्ञान श्रवण इंद्रगत किस हुआ था संवाय सन्निकर्ष से या समेत संवाय सन्निकर्ष से शब्द का ज्ञान संवाय सन्निकर्ष से शब्द जाति का ज्ञान संवेद समवाय से होता है ये तो कहा था शब्द उत्पन्न हो जाता है तो उसका प्रत्यक्ष हो जाएगा इसलिए समवाय स निकर्ष से शब्द का प्रत्यक्ष माना गया और शब्द जाति तत्व आदि क्या है समय समवाय सनिकर्ष होता है आपने कर चुके हो उसी निश्चय कोटि के अंदर भी आ जाएगा प्रतिबंध का अभाव कैसे वही दिखा रहा है लौकिक सन्निकर्ष लौकिक सन्निकर्ष शाब्दों में कहेंगे उन सन्सों से जन्य नहीं होना चाहिए शाब्द उन सनिकर्ष जन्य हो जाए तो क्या हो जाएगा वो प्रत्यक्ष हो जाएगा शाब्द ज्ञान नहीं रहेगा प्रत्यक्ष श्रावण प्रत्यक्ष और शाब्द ज्ञान क्या अंतर है श्रावण प्रत्यक्ष से जो प्रत्यक्ष हुआ वह श्रावण प्रत्यक्ष वो भी शब्द को प्रत्यक्ष कर रहा है वह शब्द प्रत्यक्ष है और यह शाब्द ज्ञान है दोनों में अंतर क्या है इतना ही अंतर है यह शाद ज्ञान लौकिक से रोज समय से निकल सकता और समय समय से निकलता उससे जन्य नहीं है उससे जन्य नहीं उससे शब्द मात्र का प्रत्यक्ष होता है अर्थ ज्ञान नहीं होता स्रोत इंद्रिय आपको अर्थ ज्ञान नहीं करा सकता ये जो भी बोल रहा तुरंत आपको अर्थ ज्ञान क्यों नहीं होता शब्द सुन रहे हो ना सुनने मात्र से आपका शब्द का ज्ञान हो रहा है लेकिन उस शब्द को अंदर जाने के बाद यह मन जो बैठा है जो इसके पास कोष है अंदर डिक्शनरी अंदर में बैठा हुआ है बचपन से अनेकों शब्दों का अर्थों का संस्कार डाला हुआ है कुछ डिक्शनरी को खोलता है और सुना हुआ शब्दों को उससे अर्थ उपस्थित कर ले पदार्थोपस्थिति तो होती है जब पदार्थ उपस्थिति होती है तब वाक्य तो होता है अंदर ही होता है सबका मानस है अगर स्रोत इंद्र जो प्रत्यक्ष हुआ शब्द मात्र प्रत्यक्ष अर्थ ज्ञान नहीं है ये जो शब्द का अर्थक ज्ञान हुआ जो शाब्द बोध जिसको हम कह रहे हैं ये शब्द क्या है लौकिक संिकर्ष से अजन्य है ध्यान में आ रहा है ये कैसा है लौकिक सन्िकर्ष से अजन्य है और दोष विशेष से भी अजन्य होना चाहिए दोषों मतलब आधा वादा सुन लिया आधा वाक्य सुन लिया एक शब्द का आधा सुनना और वाक्य का आधा सुना दोनों खतरनाक काम है आधा वाक्य सुन लिया तो क्या करोगे अपने आप आधा वाक्य जोड़ लोगे, निकाल लोगे। निकाल सारा काम खराब होगा कि नहीं होगा उसमें? सुनने वाला भी यही गड़बड़ करता है आधा वाक्य सुनने वाला भी यही गड़बड़ करता है है कि नहीं बहुत ही कम है जब आधा वादा सुनने के बाद सही अर्थ ग्रहण करने योग शब्दों का ब्यहार करना बहुत ही कम होता है तो शब्दाध्यार के पहले अर्थाध्यार सम्य होना जरूरी है किस अर्थ का कथन का उद्देश्य से शब्दों का प्रयोग किया गया यह समझना जरूरी है तभी आप सही सही शब्दों को अध्यार कर सकते हो जब अर्थ का निश्चय नहीं हुआ किस अर्थ को उद्देश्य करके क्या बोला जा रहा था तो आप मनमाने शब्दों का अध्ययन करके मनमाने अर्थ ले लो इसीलिए दोष विशेष आजन्य का मतलब क्या असावधानी एक दोष है सुन रहे हैं लगातार यहां पर पचास मिनट पचपन मिनट जो पाठ चलता है उसको लगातार सम्यक प्रत्येक सम्य शब्द का श्रवण सम्यक हो वाक्य का समय श्रवण हो बीच बीच में मन कहीं भाग जाए कहीं इधर जा रहा है पुस्तक में कहीं बाहर जा रहा है कहीं वहां का आवाज में जा रहा है तो क्या हो जाता है कोई शब्द छूट जाता है आधा वाक्य छूट जाएगा वाक्यर्थ ज्ञान सम्य नहीं होगा इसलिए असावधानी सबसे पहला दोष है दूसरा दोष शब्द को जिस तात्पर्य से प्रयोग किया गया है उस तात्पर्य को न ग्रहण करने से स्वसंस्कार का आरोप कर देते हैं जो वह दूसरा दोष है प्रमाण तो प्रमाण प्रमादवश अर्थ का अनर्थ ग्रहण कर लेता है व्यक्ति कौन किस भाव से कह रहा है तो ध्यान नहीं देता है उसे क्या लक्ष्य है क्या तात्पर्य है पूरा उल्टा ग्रहण कर ले कि उसके अपने अंदर जो तो संस्कार है अपनी जो वासनाएं हैं, अपनी जो दुराग्रह है अंग्रेजी में एक शब्दावली प्रिजुडिस अपने अंदर एक पहले से विद्यमान है मैं ऐसे मानता हूं आप कुछ भी कहिएगा वो अपनी मान्यता को दाब देगा। जब पर मान्यता को थोप दिया तो सारा सिद्धांत ध्वस्त हो गया जब प्रतिपादन करना चाहते हैं वो सिद्धांत नहीं रहेगा यही सबसे बड़ी समस्या एताद जो स्ववासना का आरोप रूपा जो प्रमाद है ये आज हम लोगों को बहुत सताता है। कोई भी शास्त्र को हम शास्त्र दृष्टिया समझ नहीं पा रहे जितने आचार्य हुए बड़े बड़े लोग वेदों को वेद दृष्टि से समझने की कोशिश किसी ने नहीं किया वेदों को दो दृष्टि कौन से लगाने की कोशिश किया उपनिषदों को हो चाहे गीता हो चाहे कोई भी चीज को दो कौन से एक तो अपना वासना संस्कार का दृष्टिकोण से दूसरा सामाजिक परिवेश के अधीन होकर के करने यही वजह से हरेक शास्त्र का अनेकों व्याख्या हो गई शब्द वही है लेकिन सामाजिक परिस्थिति व्यक्ति को मजबूर करता है अर्थ को अनर्थ करने में हो सकता है मैं ऐसे व्याख्या करूंगा तो लोग आकर्षित होंगे, मान लेंगे इस कारण किस तरह से मैं हिंदू धर्म ढाल के रख लूंगा हिंदू धर्म को बचा के रखूंगा यह सोच करके वो व्याख्या को बदल अपने वैदिक दृष्टि को त्यागना पड़ता है वेद का वैदिक दृष्टिकोण से अर्थ लगाना छोड़ देता है और सामाजिक दृष्टि से उसकी व्याख्या करता है अधिक थर व्याख्याओं का कारण ही समाज है यदि भी आचार्य शंकर जब आए उनके सामने भी बहुत भारी समस्या थी पूरा देश में बौद्ध और जैन धर्म छा गया हिंदुत्व नाम का चीज नहीं था वैदिक सनातन धर्म नाम का चीज लगभग लोगाध प्रतिशत बचा था उनके सामने अब दो समस्या थी इसलिए एक तो वैदिक सनातन धर्म को वैदिक दृष्टि कौन सी सही व्याख्या देकर स्थापना करना था और दूसरा जब समाज का परिवेश में समाज को वापस हिंदू धर्म में लाना था लेकिन यही उनकी विलक्षणता थी उन्होंने केवल समाज के परिवर्तन करने के लिए सामाजिक दृष्टिकोण से उन्होंने व्याख्या नहीं की इससे उनको बहुत सामना करना पड़ा बहुत विरोध हुआ उनकी हत्या करने के प्रयास की गई बहुत कुछ नातकवाजी हुआ कारण वह केवल सामाजिक परिप्रेक्ष्य से व्याख्या नहीं करना चाहते थे इसे कहते बार बार देखेंगे भाष्य में श्रुति तो आशय मेरा इच्छा तो नहीं बोलते हैं मेरे विचार के अनुसार ऐसा होना चाहिए कभी ये कभी नहीं कहते हैं समाज में ऐसी स्थिति वजह से मेरे को ऐसे व्याख्या करना पड़ेगा या हमको खंडन करने के लिए कर रहा हूं नहीं श्रुति का दृष्टिकोण से श्रुति की व्याख्या ये बहुत बड़ा ये सब दोष से अजन्य कोटि में आएगा शाब्द बहुत सम्यक होता है जब वह लौकिक सनिकर्ष से अजन्य हो और दोष से अजन्य हो तभी शब्द वो सही होगा नहीं तो हरेक शब्द गार्थ का हम गलत ग्रहण जरूर करेंगे और शब्दों का तीसरा दोष जो होता है दुरुपयोग होता है शब्द का दुरुपयोग स्वार्थ सिद्धि के लिए शब्द का दुरुपयोग किया जाए तीसरा दोष इन तीनों दोषों से रहित होने पर ही सम्यकोध इसे कदे दोष विशेष आजन्य त्रे प्रतिबंधक तद्जानी शाब ज्ञान मात्र के प्रति हमने क्या माना है अयोग्यता को प्रतिबंधक मान लिया शाव प्रति भी प्रतिबंधकत्व सिद्धंबे सात बोल के प्रति भी प्रतिबंध सिद्ध ही है क्योंकि सामान्य बात कोई भी कार्य के प्रति अयोग्यता नाम का चिस् प्रतिबंधक होता ही है कोई भी कार्य के प्रति अब गठ बनाना है आपके अंदर योग्यता है क्या तो आपके अंदर जो अयोग्यता है वो तो प्रतिबंधक हुआ कि नहीं हुआ घट बनाने में हर काम हर व्यक्ति से हो नहीं अतव सर्व कार्य के प्रति योग्यता एक मुख्य कारण है, ही है और अयोग्यता प्रतिबंध कोटि में में में आ जाएगा। ज्ञान के कारण कोटियों गिनती हमें में, हम योग्यता गिनने की जरूरत नहीं है यह नव्यकों का सिद्धांत तीसरा है सन्निधि मूल मिलावटी है पृष्ठ में तीनों दोष लिख दो आसावधानी और तीसरा शब्द का शब्द से आसावधानी पहला दोष है दूसरा दोष प्रमाद है तीसरा शब्द का दुरुपयोग है पदालबनोच्चारण सन्निधि सन्निधि का लक्षण कर रहे हैं मूल में पदानाम नाम अविलंबे न उच्चारणम संधि पदों का अविलंब से उच्चारण करने का नाम सन्निधि माने जितनी व्यवधान होनी चाहिए सब मिला दिया सब तो मिला भी दोगे तो समझ में कुछ नहीं आएगा है ना पदों को सीधा बोल दे खट खड़खट बोल दे तेजी से तभी तो कुछ नहीं समझ में आएगा जितना व्यवधान होना चाहिए न्यूनतम उतना रखना है अधिक व्यवधान हो जाए तो भी परस्पर अन्वय करके अर्थ ज्ञान करना कठिन हो जाएगा सुबह बोल दिया गांव दोपहर बोल दिया आने तो कैसा हो कैसे समन्वय करेगा दोनों गांव और आने को सुबह बोला गांव दोपहर बोल रहे हैं आने यहां अब सोचने लगोगे गांव को किस क्रिया से जोड़ो आने को किस क्रिया किससे जोड़ो इस पीछे कुछ और भी तो बोले हो यह थोड़े पता चले उस गांव के सहाने के साथ छोड़ना है अविलम्ब से उच्चारण का मतलब है न्यूनतम व्यवधान स्वीकृत है शास्त्रों में संहिता के लिए उत्तरा व्यवधान मात्र रखते हुए बोलना देवदत्तो ग्रामम गेवदत्त और ग्राम के बीच व्यवधान था ना वो न्यूनतम व्यवधान संहिता कहते उसको संहिता का लक्षण क्या बताया आपने संहिता संता का लक्षण क्या किया था अर्धमात्र व्यवधान अभाव मात्रा से अधिक काल के व्यवधान का नाम संहिता होता है मात्रा काल न्यूनतम व्यवधान तो होना ही है क्योंकि एक अक्षर का न्यूनतम जो मात्रा है वो मात्रा अर्धमात्रा एक अक्षर और दूसरा अक्षर का उच्चारण के बीच में अधिक से अधिक आप अर्धमात्र का व्यवधान रख सकते हैं कुछ अधिक नहीं रख सकते देवदत्ता ग्रामम ऐसे नहीं बोलना देवदत्त ग्रामम गच्छति इतना व्यवधान होना चाहिए पाठ करने की भी तरीका होता है कहामा है कौमा में एक मात्र रुकना है कहाँ विश्राम एवं वहां भी एकमात्र रुकना है पढ़ने की शैली भी होती है। हर व्यक्ति नहीं जानता यहां से शुरू करे वहां तक चल देगा रोको रोको बोलना पड़ता है क्या कर रहा है सीधे वो है ना गौमूत्र न्याय पढ़े जा रहा है योग का पाठ होता था उनका श्रम भी होता है रूच नियम व्यवहार मेहमर स्त्रोत्र के बाद में योग वशिष्ठ का पाठ तो एक अध्याय या आधा अध्याय जितना करीब आधे घंटे पाठ होता है जिसको शंका पूछनी समाधान होता महाराज जी बोलते थे वो पाठ पढ़ने वाला पढ़े जाता था तो महाराज जी बोले एक दिन तो हम उरासा रहने लगे थे तो उसको बोलो पढ़ने हमको बिठाया पढ़ने वो देखते रहा मैंने कहा देखो हम, हम उसको बने बिठाया तो बस समझाते कैसे यह आधा वाक्य है, पूरा वाक्य पहचानो यहाँ रुको इस पर विचार करने लायक बात है इसलिए हम यहां रुकेंगे तो महाराज जी बोलेंगे अब देखना मैं इसको पहले सब समझा देता था शाम को पाठ होना हो पहले तो चार बजे बैठ के देते कि मैं यहां यहां रुकूंगा और इस पर जरूर महाराज जी पूछा बोलेंगे जैसे रुकूंगा तो बोलेंगे जरूर क्योंकि विषय है और तुम झट आगे बैठ जाओ तो महाराज जी बोलने का मौका ही नहीं है चर्चा ही नहीं होगी कहा रुकना कहा नहीं रुकना कैसे पढ़ना चाहिए ये भी एक कला है कि पढ़ते हो ना यह भी एक कला है कि पढ़ पढ़ना ये भी कला है कितनी पंक्ति पढ़नी है कैसे समझना है समझाना है दोनों आप लोग टिका पढ़ लेते हो कुछ भी समझ में नहीं आया बोलते हो कारण क्या है गौमूत्र न ऐसे पढ़ लेते हो ऐसे नहीं पढ़ने की एक तरीका है कितना पढ़िए कितना समझ में आ रहा है रुकिए नहीं समझ में आ तो फिर दोबारा दोहराइए पीछे को फिर कई बार ऐसा होता है बीच का पंक् छोड़ना पड़ता आगे पढ़ लो पीछे पढ़ा और आगे पढ़ा बीच का अपने आप लग जाएगा संदर्ष न्याय संदेश जानते हो कहते संदर्ष संड सी नहीं होती बर्तन पकड़ने वाली इधर उधर का पकड़ में आ गया तो बीच का बर्तन भी पकड़ने में आ जाती है आगे उसका संदंश बोलते संस्कृत में संदेश न्याय संडसी न्याय बोलते हिंदी में दो वाक्य आगे पीछे का ज्ञान हो जाएगा बीच में जो वाक्य प्रयोग किया गया है वो इन दोनों का समझ में तो प्रयोग हो रहा है ना अलग बात तो नहीं रहेगी उसमें अति उस बीच में कोई शब्द के कारण की कठिनाई भी हो रहा हो तो अगर बीच के शब्द वाक्य का ज्ञान अपने आप हो जाएगा जब अगला वाक्य का ज्ञान हो जाए इसलिए गौमूत्र न्याय तो हमेशा ही खराब करने वाली चीज है उसको जो त्याग देना चाहिए संबंध न्याय से काम चल जाएगा नहीं नहीं नहीं। तो अविलंबे पदों का अविलंब योग्यता और सन्निधि इन तीन से रहित जो वाक्य है वो क्या होगा अप्रामाणिक हो जाएगा आकांक्षा योग्यता और संधि से युक्त जो वाक्य है वह प्रामाणिक हो जाएगा यथा किसने बोल दिया गौरस्व पुरुषो हस्ती गाय घोड़ा आदमी हाथी क्या है वही गाय घोड़ा आदमी हाथी आगे कुछ तो बोलो आए बोलो गए बोलो कुछ तो बोलना पड़ेगा ना मेरे क्या अनुय होगा आगे क्रिया की अपेक्षा है यहां आकांक्षा पदाश पड़ा पदांतर अनुभाव रूप आकांक्षा पर नहीं होने के कारण से इसको अप्रामिक मानना पड़ेगा आकांक्षा न विरा प्रमाण दो आकांक्षा का भाव होने से यह वाक्य अप्रामिक हो जाएगा इसी प्रकार वन सिंचती वारिना दहे इत्यादि क्या न प्रमाणम क्यों योग्यता विरा प्रहरे प्रहरे असहचारितानि असोच्चारिता इत्यादि पदा न प्रमाणम एक प्रहर से पहले बोला गांव एक प्रहर के बाद बोल रहा है आने, उसके एक प्रहर के बाद बोला नया फिर एक प्रहर के बाद बोला घटा अब कहा क्या जोड़ोगे अब घटे को आने के साथ जोड़ू गांव को नए के साथ जोड़ो किसको किसके साथ जोड़ो एक एक प्रहर के बाद देरी में तीन तीन घंटे का गैप एक में प्रीन घंटा तीन घंटे के अवधान में बोल रहे हो एक एक शब्द को किसको किसके साथ अनुवय करूं ये कैसे निश्चय होगा ऐसे है, तो उसको भी अप्रामाणिक माना जाएगा क्यों वो प्रामाणिक नहीं है न प्रमाणम सानिध्यवाद न सन्निधि का भाव होने से इस प्रकार से शावो में क्या कारण है ये वर्णन हो गया आप अवगत वाक्य कितने प्रकार के होते हैं कति वाक्यम कतिविधम वाक्यम कतिविधम न्यायोधन में एक ही पंक्ति है है ना सन्निधि निरूपये पदा नाम किया हुआ पद। वाक्यम दिविधम वैदिक लौकिक वैदिकम ईश्वरोक्त सर्वमेव प्रमाण लौकिकम तो, तो के दो प्रकार आपको तो वैदिक वाक्य जो वेदों में और दूसरा तो लौकिक वाक्य जो व्यवहार में हमारे अनुभव में आता है उसे वैदिक वाक्य जितने भी है सब कुछ प्रमाण, एक भी अक्षर का मात्रा भी आप प्रमाणिक नहीं सर्वमेव प्रमाण कथम ईश्वरोक्त बात कि ईश्वर ने ईश्वर के मुख से निश्वास के अंदर स्वाभाविक रूप से कोई विशिष्ट प्रेरणा से या कोई विशिष्ट प्रयत्न से निकला हुआ नहीं है भगवद गीता के बारे में क्या है ना या स्वयं मुख पद माद विनिश्रता या स्वयं स्वयं शब्द बहुत महत्वपूर्ण है ये ना सोचिए वहां पर भगवान ने प्रसिद्ध देखा अगर का खेल बिगड़ गया बड़ा चिंता में आ गया भगवान और क्या करूं अभी इधर अर्जुन बिगड़ गया है इसरो को बनाने के लिए कोई प्रेरणा से बोला हो नहीं वो स्वयं ही निस्त हो गया भगवान के मुख कमलों से बह गया वो एक अधिकारी का दीन भाव को देख करके ज्ञान अपने आप प्रवाहित हो जाता है अधिकारी सामने हो ज्ञान रुक नहीं सकता है यदि हृदय में है तो और अधिकारी सामने जो तो ज्ञान हो तो अभी बोलने की इच्छा भी नहीं हो तो क्या मूढ़ों से बात कर चर्चा भी नहीं हो स्थल को देखना पड़ता है कौन किस स्थिति का है जो जिस स्थिति वाला है उसके अनुसार उसके साथ व्यवहार करना पड़ता और अधिकारी आ जाए आप व्यवहार नहीं करेंगे स्वत ही हो जाता है इस अंतर को समझना है व्यवहार में और गुरु शिष्य संबंध बहुत अंतर है ये अधिकारी शिष्य आ जाए और गुरु है सामने श्रोत्र परमिष्ट गुरु वहां पर व्यवहार नहीं होगा। व्यवहार खत्म है व्यवहार एक अज्ञानी और ज्ञानी के बीच में हो सकता है दो ज्ञानी के बीच में भी व्यवहार हो सकता लेकिन अधिकारी और ज्ञानी कभी से नहीं होता वहां स्वतः ही ज्ञान प्रवाहित होता, जाता कृपा प्रवाहित होती गुरु तो गुरो कृपालो पादां तक विश्वेश प्रश्नोत्तरी में सबसे पहला प्रश्न है? अंदर भगवान भास्कर कहते हैं इस बात को वो कृपालु हैं कृपा सा अनुच प्रतिका क्या स्वाभाविक रूप से प्रभावित होता है जग का स्वाभाविक प्रभाव होता है वैसे ज्ञानी गुरु का स्वतः से ज्ञान का प्रभाव होता है यदि भगवान बुद्धि से सोच के बोलते तो शायद गीता के तरह महत्व तो नहीं होता शायद आज गीता का महत्व विश्व में है 480 भाषाओं में अनुवाद हो गया विश्व का कोई देश नहीं कोई भाषा वाला आदमी नहीं जो उसको जानता नहीं ना पड़ता आध्यात्म जगत जाने वाला यहां तक मुसलमान ईसाई सब पढ़ बड़ा आश्चर्य कारण है वो उनकी अपनी आत्मा की आवाज है दूसरे की नहीं है ना कि स्वयं जो निश्चित इसी तरह से वेदम अस्य पुराणं वाको महत्व योने परमात्मा का निस्वास्थ्य सम्मान का मतलब क्या स्वाभाविक रूप से प्रवाहित हो गया क्या ऋग्वेद यजुर्द सामेदर्माण वगैरह वगैरह सारे प्रवृत्त जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए कमल से सृष्टि बनाने की सोच रहे क्या करो समझ में नहीं आ रहा है तो परमात्मा के मुख्य चारो वेदे चार वेद, वेद मुख्य समान प्रकट हो चार खोपड़ी थोड़ी है ब्रह्मा जी का वही चार वेद ज्ञान को संकेतित किया चारों वेदों का ज्ञान भागवत का चतुर्श्लो की भागवत ये सब उपदेश भगवान ने दिया ब्रह्मा इसे स्वतः प्रवृत्त होता है ईश्वर उक्त सर्वमेव प्रमाणं भवती ईश्वर से उक्त होने के नाते वो सब कुछ प्रामाणिक है उसे कुछ भी अप्रामाणिक नहीं है लेकिन लौकिक वाक्यों में कुछ प्रामाणिक होता है कुछ अप्रामाणिक जो आप किसे उक्त वो प्रामाणिक जो आप सुक्त नहीं है वो सब अप्रमाण अन्य अप्रमाण मिति न्याय बोधनी में वेदवाक्यम वैदिक वेद वाक्यम इधम उपलक्षण वेदवाक्य ही केवल वेदम को नहीं ना वेद मूलक स्मृतियों को भी लेना वेद मूल स्मृत्याधीन्य ग्राहिया ने वेद है मूल जिनका मैंने अवैधिक स्मृतियों को त्याग देना वही वैदिक स्मृतियों को ही लेना वेदानुरूप वेदानुकूल वेद मूलक जो स्मृतियां हैं उन्हीं स्मृतियों को लेना है जैसा मनु स्मृति गौतम स्मृति है ना कैसा याज्ञ वर्गी स्मृति है इन स्मृति ग्रंथों को हम ले सकते श्रौत सूत्र गृह सूत्र धर्म सूत्र गुल्भ सूत्र है कल्प सूत्र ग्रंथ है सूत्र प्रग्रंथ बहुत सारे हैं जो वेदानुकूल वेदानुरूप वेदों को समझाने के लिए प्रयोग किए गए हैं अनेकों ग्रंथ धर्म सिंधु निर्णय सिंधु विचार सिंधु चतुर्वर वि चिंतामणी हे नहीं सब क्या है वेदों की व्याख्या करने के लिए प्रयोग किए समझाने के लिए वेदा वेदाविरुद्ध होने के नाते इन सभी स्मृतियों को भी प्रामाणिक मानना चाहिए गीता भी क्या है स्मृति प्रस्थान है गीता भी स्मृति प्रस्थान उपनिषद श्रुति प्रस्थान है और ब्रह्मसूत्र दर्शन प्रस्थान है अध्यय प्रस्थान त्रय कहा है श्रुति स्मृति दर्शन शास्त्र इसी मनन, का श्रवण मनन विद्या और क्या श्रुति तो वेद का है स्मृति तो पागे बनी वेद का नहीं है वो जीता तो महाभारत कैसे कि वेद का ऐसा है कहां का फर्क फर्क ये तो बता रहा हूँ ना वेद तो स्वतः निष्पन्न हो गया ना और स्मृतियाँ किसी ऋषि मुनि की तरफ प्रोक्त है कथित है लिखा हुआ है वेद जो है लिखा हुआ नहीं है अपौरुषय है वेद और स्मृतियां पौर विषय है व्यास निर्मित है कौन सा ठीक है भगवान के मुख से स्वतः निकला है वेद तुल्य है वो कौन सा गीता लेकिन उसको लिखा किसने ग्रंथ जोड़ा है उसमें व्यास निर्मित माना गया इसलिए उसको स्मृति वेद मूल स्मृतिया इसलिए कर दिया श्रोत सूत्र भी ले सकते हो अन्य दर्शन शास्त्र भी ले सकते हो जितना शास्त्रों में जो जो भी शास्त्र है आपके पास उस उसमें से जितने जितने भी वेद अवृद्ध हिस्सा है उसको लेने में कोई आपत्ति में। भाष्य एक जगह इसमें ब्रह्म में लिखते हैं योग का खंडन कर दिए तो बड़ा आश्चर्य होता है योग का पूरा खंडन कैसे हो गया तब गति योग में जो सांख के समान जड़ प्रधान आदि माना है ना स्वतंत्र प्रधान जीवनंत है इत्यादि इत्यादि उत्तरी मात्र में मैं खंडन करता हूं बाकी जो साधना के लिए है समाधि के लिए है निध्यासन के उपयोगी चित्त वृत्ति का निरोध की स्थापना करने के लिए योग है वो योग का विरोध नहीं करते उसका तो क्या जरूरी नहीं तो श्रम कहां से होगा दम कहां से होगा आप वेदांत के अधिकारी ही नहीं हो सकते योग के बिना श्रम दम दीक्षा कैसे हो बाह इंद्रिय, अंतर इंद्रियो का नियंत्रण बिना योग का कर लोगे क्या योग बहुत उस योग के अंदर इस ने क्या है जोड़ा है भक्ति भी है पातंज योग सूत्र में भक्ति भी है तथ जपस भावनम क्या भक्ति तो है तत्व प्रणवा तर्द भावनम ईश्वर के नाम को जपिए भक्ति इतने तौर है क्या वहां योग भी पतंजलि ने बताया अष्टांग योग भी पतंजलि गई योग सूत्रों में सभी प्रकार का योग लगभग आपको योग सूत्रों में मिल जाएगा एक सूत्र सबसे छोटा दर्शन और सबसे महत्वपूर्ण दर्शन साधक के लिए अति आवश्यक दर्शन योग दर्शन हाँ उसकी सैद्धांति पाप को छोड़ो जो अनेकों जो मानता है वो भोगी मानता है जीवात्मा को भोक्ता मानता है स्वतंत्रकर्ता मान रहा है उस शांति से हिस्सा जो जो प्रमेय पदार्थ है जो प्रमेय पदार्थ है जो शांति से स्वीकृत है पुत्र को छोड़ दीजिएगा जो साध्य साधक भाव से तक जो पदार्थ है साधनीय तत्व तो जो चिंतन किया गया योग सूत्र में वह तो ग्राही है इसलिए कहते हैं ना यहां ऐसी परंपरा से लोग सुनाते हैं साधनीय योगे ना साधनीयम योगे नेदातेन जिज्ञासंच भक्तिना शुद्धिस्तु भक्तिना ततो जायते मुक्ति चित्र सुंदर बात कही है परंपरा से कोई प्रामाणिक कैसे ग्रंथ को मुझे मालूम नहीं कहाता है लोग हमको सुना है साधनीय योगे निज्ञास साधनीयं भक्तिना भक्तिना भक्तिना ततो जायते ही। ततो साधनीय योग शुद्धि नहीं है वेदांत लेना के बाद अनुभूति का जो गैप है बीच वो साधनी उसके लिए निरोध किए आप अनुभव नहीं कर सकते जिज्ञास है के आपने जाना हुआ उसको कैसे योग्य योगवृत्ति विरोध चित्तवृत्ति निरोध का मतलब क्या वही निधिध्यासन का नीव है निधिध्यासन का फाउंडेशन है चित्तवृत्ति निरोध उसको साधे बिना जाना वो वस्तु का अनुभव कैसे करो इसमें साधनीय योग है। और लक्ष्य को जानो लेकिन योग आदि से नहीं योग में जो सिद्धांत है लक्ष्य पुरुष तत्व वगैरह उसको मत जिज्ञाश्रम वेदांत ने कह दिया प्रमेय पदार्थ को पकड़ो वेदांत से साधन पदार्थ को पकड़ो योग से शुद्धि किलाश पदार्थ को भक्ति से तब मुक्ति स्वतः प्राप्त हो जाएगी प्रक्रिया है अंतर अंत शुद्धिस्तु भक्ति नत तो जाए में इसको प्रैक्टिकल क्या है वो भी बोल दिया दूसरे श्लोक में अंत शाक्त बहिशैव व्यवहारे वैष्ठ उदाचरे अंत शाक्त बहिशैव अंदर से माया की पूजा करो यह माया ही तो बंधन का कारण है ना अंत शक्त में शक्ति को उपासक बना अंदर से शक्ति की उपासना करो भक्ति करो बहिशै बाहर से शिव की पूजा करो जल चढ़ाओ रुद्री बोलो अंत शाक बहिशैव व्यवहार वैष्णवध आचर्य झूठा पुटा शुद्धि पूरा ध्यान रखना खाना पीना सब में हिसाब कताब रखना ठीक से इसके बिना शुद्धि नहीं होगी शुद्धि के बिना अंतरण शुद्धि नहीं और बाहिशुद्धि में ध्यान सबसे दर्द कौन देते हैं वैष्णव लोग इसलिए कहता है व्यवहार वैष्णवध आचर्य क्त बहिशैव व्यवहारे, वैष्णव आचरण ये आचरण जो करेगा वो अपने आप साधनियम योगिन को प्राप्त कर लेगा कुछ वो प्राप्त कर लिया तो मुक्ति उसको मिल गया ध्यान में रखना चाहिए ध्यान में जब रखना नहीं जीवन में अपनाना चाहिए कई लोग बोलते हैं आप इतने हैं ज्ञान हो गया सब कुछ हो गया आप ज्ञात तो जरूरत उपासना मैं कहता हूं उपासना कर रहा हूं आपको कैसे पता चला उपासना हो रही है ऐसी तो नहीं सोचते संस्कार और हो रही है, होने दो ना तुम्हारी क्या बिगड़ रही है ज्ञान अपने जगह पर उपासना हो रही है कर्म भी हो रहा है होने दो प्रारब्ध कर्म की प्रवाह के अंदर यदि अच्छा चीज जो भी हो रहा है तो रोकना क्यों जब ज्ञान का अविरुद्ध उपासना हो रहा हो तो आपत्ति क्या सम में बैठाना ठीक होना चाहिए लोग क्या समझते ज्ञान का विरोध है कर्म ज्ञान का विरोध है ज्ञान में सहायक है क्योंकि स्वतः अर्थ छूटना है वो जब छूट रहे हैं आप आपकी छोड़ने की चेष्टा कर रहे हैं? फल पकता है पेड़ अपने आप छोड़ता है क्या स्वतः फल छूटता है पेट तो पकड़ा हुआ है जब तक पकड़ा नहीं तब तक पकड़ा रहता है लेकिन बाद में पकड़ना अच्छा है तो ये पकड़ नहीं सकता है फल स्वतः छोड़ जाता है पकड़ के दिखाए पेड़ पेड़ पकड़ सकता है तो नहीं, बस आपकी परिपक्व अवस्था हो जाए सब चीज अपने आप छोड़ जाएंगे छोड़ने क्यों प्रयास करें फिर छोड़ने के लिए प्रयास नहीं करना है स्वतः स्वाभाविक रूप से होने के लिए देना करना भी नहीं है करना नहीं है होते हुए तो रोकना नहीं है जब तक वह सत्या तो छूटता नहीं ये प्रक्रिया जो छोड़ता है वो पतन में को प्राप्त करता है जो छोड़ेगा निश्चित रूप पतन को प्राप्त करेगा जो करेगा वो बंधन में जरूर जाएगा जो होता को होने देगा उसका मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा ये अंतरों को समझना है साधक बनना है कि साधना कुटेर में बैठे हो बार बार साधना की चर्चा होगी यहां इसलिए ईश्वरोक्त वेद के साथ साथ उसे वेदानुकूल जो स्मृतियां हैं आचार्य परंपरा से श्रुद्ध किसी ग्रंथ आज उपलब्ध ना भी होते तो श्लोकों को जो आज आपकी साधना की उपयोगी है तो वो भी प्रामाणिक है इसलिए आदि कदिया वेद मूल्य स्मृतिया लौकिकंतु वेद वाक्य भिन्नमित्यर्थ है लौकिक का मतलब क्या जो वेद वाक्य से भिन्न वो शब्द होता है वेद और वेदानुकूल स्मृति आदि जो भिन्न है वो तो सब अलौकिक नहीं लौकिक आप हेतु यथार्थ ज्ञानवत्तम पहले बोल चुके हैं आप जो प्रयोग का तो भूत हो जो प्रैक्टिकल हो बोल दिया थियोरी और वो प्रैक्टिकल ला हो तो फायदा नहीं बोल दिया जो फल मिलेगा तो मिलना चाहिए पत्थर मिला तो क्या फायदा या प्रयोग का मतलब प्रैक्टिकल केवल सैद्धांतिक कथन व्यक्ति कर रहा है लेकिन निजी जीवन में न दूसरे का जीवन में दिखाई देता है वो आप तो माना जाएगा इसे कहते प्रयोग का हेतु भूत यथार्थ ज्ञान वाला जो पुरुष है वो आप है उसके द्वारा कहा वह वाक्य लौकिक वाक्य होने पर भी वो प्रामाणिक है जो प्रयोग का साधनी भूत ना हो ऐसे अथार्थ ज्ञानवान पुरुष को कहेंगे हम अनाप्त पुरुष उसके द्वारा तरह का वाक्य अप्रामाणिक हो जाएगा इस प्रकार से शब्द खंड पूरा हो जाता है इनका शाब्दोध में हमेशा याद रखना प्रथमांत विशेषाल शाब्दोध न्यायिकों का सिद्धांत है जिसे देवलत्ता ग्रामम गोल रहे हैं लेकिन जब इसकी वाक्यार्थ क्या है यदि पूछें तो वाक्य के अर्थ को तोड़के एक शब्द समझना पड़ेगा जैसे देखिए इसमें क्या क्या है छोटा सा एक वाक्य लेता हूं ताकि सावध बोध स्पष्ट होना चाहिए चैत्र ब्राह्मण ग इसमें चरित्र एक पदार्थ है सु एक अलग पदार्थ है इसमें क्या क्या है एकत्व है और कर्तृत्व है।, है या नहीं एकत्व और कर्तार्थ में आता है ना सु प्रथमा किस अर्थ में आता है कर्ता में अच्छा इसमें क्या है ग्राम एक पदार्थ है और दूसरा इसमें क्या है कर्मत्व उस कर्म में भी एकत्व अनेकों गांव में घूम ले रहा हूं एक गांव ग्रामम एक ठीक और गम धातु गम धातु का अर्थ है गमन ठीक और कित प्रत्येक का अर्थ है एकत्वन में आया हुआ है है कि नहीं एकत्व है और काल लट -लकार, वर्तमान काल है वर्तमान काल है प्रथम पुरुष प्रथम पुरुष एक वचन वर्तमान काल का प्रत्यय ठीक अब इन सारे अर्थों को जोड़ के हम बोलना है और गमन का व्यर्थ और विश्लेषण करना है हमें गमन का अर्द गमन का अर्थ उत्तरोत्तर देश संयोगानुकूल पूर्व पूर्व देश विभागानुकूल क्रिया इस क्रिया को कहते हैं गमन उत्तर उत्तर देश का संयोग के अनुकूल पूर्व पूर्व देश का विभाग के अनुकूल जो क्रिया होती है अब यूं यूं चलते है तो क्या होता है आप आगे कलम जोड़ रहे हैं पीछे कलम छोड़ रहेगी रहे नहीं पीछे से अलग होते जा रहे विभाग हो रहा है उत्तर उत्तर संयोग होते जा रहा है तो उत्तर-उत्तर देश संयोगानुकूल पूर्व पूर्व प्रदेश विभागानुकूल जो क्रिया है उसका नाम गमन है अगर सारे जोड़ेंगे तभी वाक्यार्थ निकलेगा यानी शुरू यहीं से करना है हमें उत्तर-उत्तर देश संयोगानुगुल पूर्व पूर देश विभागानुकूल क्रिया क्रिया आविन्न फिर एक ग्राम कर्मक क्रिया में एक और जोड़ देना सर वर्तमान काली वर्तमान कालीन क्रिया आवच्छिन्न एक ग्राम कर्मक एकत्तावच्छिन्न कर्तृत्व चैत्र विशिष्ट चैत्र जो प्रथमांतार्थ है वो मुख्य विशेष होगे बाकी सब विशेषण हो जाएगा उत्तरोत्तर प्रदेश संयोगानुकूल पूर्व प्रदेश विभाग वर्तमान कालीन क्रियावच्छिन्न है कौन चैत्र क्रिया वाला है और कैसा है वो चैत्र एकत्तावचिन ग्राम कर्म है वो जिसका ग्राम कर्म एक ग्राम को अपनी क्रिया का फल रूपेण देख रहा है कौन चैत्र कर्म का कौन है चैत्र का विशेषण ये हो गया फिर कैसा है चैत्र एकत्तावचिन्न कर्तृत्व विशिष्ट है वह चैत्र सारे चीज को प्रथमांत जो अर्थ वाक्य में जो प्रथमांत होगा उसी में सारे चीजों को घटाना है यही न्याय को सिद्धांत मुख्य प्रथम विशेषाल तो उत्तर उत्तर देश संयोगानुकूल पूर्व प्रदेश विभागानुकूल वर्तमान गायन क्रियावच्छिन्न एक ग्राम कर्म के एक विशिष्ट चैत्र ये सही तरह ग्रामम ग का इतना लंबा चौड़ा अर्थ बन जाता सीधा साधा अर्थ बता रहा हूं अभी हाँ ये सीधा अर्थ है इसमें और लफड़ा बहुत है उसमें नहीं जा रहे गहराई में सीधे साधे यदि हम वाक्य अर्थ बनाते हैं तो इतना बनेगा सिंपल मीनिंग ऑफ द सिंपल सेंटेंस अब इसमें अनेको दोष है इस अर्थ में उन दोषों को दूर करने के विशेषणों का को है ना तब होगा कॉम्प्लिकेटेड मीनिंग ऑफ द सिंपल सेंटेंस मिल जाएगा इस हर वाक्य को करने का एक पदकृति में संक्षेप में बताया हुआ है सारा एक दृष्टांत कर एक प्रति में आप लोग पढ़ेंगे